नहीं ऐसा नहीं है। अनुष्का ने तुरंत ही जवाब दिया मैंने पढ़ा था कि एक्सीडेंट का पहले वजात की फैमिली और लाइट हाउस कपल के बीच कहीं से कोई भी कनेक्शन नहीं था इसलिए ये बात जरूर थी बासु और उसके पति में से किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम थी जिस वजह से शादी के कई साल बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं थी ये चीज कोई बासु के रिलेटिव से पता चली थी विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए हल्की साँस छोड़ी और बोल पड़ा अच्छा मुझे सीक्रेट पता नहीं था एक के बाद एक नई बात सुनने में आ रही है अगर नौशाद अली का कोई भाई अभी होता तो हम प्रोफेसर चौटाला ने कहा तो हम कम से कम ये टेस्ट तो कर ही सकते थे कि जिसे वो दोनों अपना असली बाप समझते हैं, वो उनका बाप है भी या नहीं नहीं, नौशाद का कोई भाई नहीं है वो अकेला है हर्षद ने तुरंत ही बताया फिर हर्ष ने सलाह देते हुए कहा अच्छा हम लोग ये बात सीधे नौशाद अली की माँ से भी तो पूछ सकते है उसे जरूर पता होगा बेवकूफ हो क्या अगर तुम खुद उसकी जगह पर होते तो क्या करते सब कुछ बता देते अनुष्का ने हर्ष को डपटते हुए कहा वैसे हाँ हम एक चीज कर सकते हैं। नौशाद अली के बाप को मरे अभी पांच साल भी नहीं हुए ऐसे में हम लोग अगर चाहें तो उसकी कब्र खोद कर डेड बॉडी निकाल सकते हैं और फिर उसकी बॉडी का डी टेस्ट भी करवा सकते है लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी हर्षित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और मान लो हमने ये पता लगा भी लिया की कौन किसका बेटा है तो भी हम क्या कर लेंगे इससे हम ये थोड़ी ना पता लगा पाएंगे कि ओल्ड लाइट हाउस केस का असली कौन है। चित की बात काफी हद तक विक्रांत को भी बिल्कुल ठीक लग रही थी विक्रांत के दिमाग में भी यही बात आ रही थी उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा सो केस का की पॉइंट ये है कि जल्दी से जल्दी बासु को होश आ जाए और हम लोग उसे अच्छे ऐसी इंटेरोगेट कर ले को अगर हमने ठीक से इंटेरोगेट कर लिया तो फिर हमारे सामने केस की सारी सच्चाई आ जाएगी अच्छा अनुष्का इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मैं चाहता हूँ की तुम बासू को अपने तरीके ऐसी इंटेरोगेट करके उससे सच जानने की कोशिश करो अनुष्का ने सहमति से अपना सिर लाते हुए कहा, ठीक है, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ अनुष्का का अकेले जाना ठीक नहीं है तुम भी उसके साथ हॉस्पिटल चले जाओ साथ में जाओगे तो ठीक रहेगा ओ हाँ ठीक है हर्ष ने हामी तो भर ली थी लेकिन वो इस वक्त विक्रांत से तनिक भी खुश नजर नहीं आ रहा था विक्रांत ने फिर हर्षित की तरफ देखते हुए कहा हर्षित एक अर्जेंट काम करना है यहाँ आओ जब हर्षित विक्रांत के पास पहुंचा तो विक्रांत ने उसके कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहा सर क्या कह रहे हैं मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये हर्षित ने इसके हिचकिचाते हुए कहा विक्रांत ने फिर उसे डपटते हुए समझाया जो कुछ भी होगा उसकी रिस्पांसिबिलिटी मेरी है तुम बस करो जो कहा जा रहा है ठीक है हर्षिद ने फिर अपना सिरे लाते हुए कहा पहले तो उसने एक नजर चौटाला साहब के साथ आई उनकी स्टूडेंट को देखा और फिर तुरंत ही वहाँ ऐसी निकल गया विक्रांत जी चौटाला साहब ने विक्रांत से कहा अनुष्का जी ठीक कह रही थी अगर किसी डेड बॉडी को दफन किए हुए पांच साल से कम टाइम हुआ है तो फिर उसका डीएनए टेस्ट किया जा सकता है हम लोग कब्र खोद डेड बॉडी निकाल सकते हैं बल्कि इसमें मैं आपकी मदद भी कर सकता हूँ <laughs> थैंक यू लेकिन विक्रांत ने हंसते हुए कहा अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि केस से रिलेटेड कई लोग अभी तक जिंदा है तो मुर्दे को खोद निकालने की क्या जरूरत हम्म तो आपके पास कोई प्लान है क्या चौटाला साहब ने पूछा अरे बहुत सिंपल प्लान है सुबह तक हमें सब कुछ पता चल जाएगा विक्रांत ने फिर से हंसते हुए कहा और मैं आपको इसके बारे में सबसे पहले बताऊंगा। ठीक है सर ठीक है फिर मैं कल सुबह खुद ही आपसे मिलने और सच्चाई जानने के लिए आ जाऊंगा। चौटाला साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर तुरंत ही वहां से निकल गए उनके जाने के बाद विक्रांत भी अपने होटल रूम के लिए निकल पड़ा होटल पहुँच पहले तो उसने अच्छे से डिनर किया और फिर रात को जल्दी ही बेड पकड़ लिया पिछले कई दिनों से वो काफी ज्यादा थका हुआ था ऐसे में उसने पहले अपने शरीर को आराम दिया आधी रात के बाद उसे अदृश्य शक्ति के सिस्टम की तरफ से आज के टास्क के खत्म होने का मैसेज मिला उसका सक्सेस रेट लगभग एक परसेंट था और इस सक्सेस रेट के बदले में उसे 20 खास तरह के अदृश्य ब्राउजर उपहार में दिए गए थे विक्रांत जिस केस को सोल्व करने के लिए यहाँ त्रिवेंद्रम आया हुआ था अब वो केस क्लोज हो चुका था ऐसे में अब विक्रांत बिना अपनी थकान दूर किए बगैर अगले दिन का कोडवर्ड नहीं खोलना चाहता था हालांकि उसे अभी ओल्ड लाइटहाउस केस भी सॉल्व करना था ऐसे में उस केस में मदद पाने के लिए विक्रांत को अगले दिन का कोडवर्ड खोलना पड़ा विक्रांत अपने नए कोडवर्ड को जानकर दंग रह गया उसे अगले दिन के लिए फिर से अदृश्य शक्ति की तरफ से पहाड़ और आग कोडवर्ड दिया गया था क्यों विक्रांत काफी हैरान था वो अपने बेड पर लेटा हुआ था और इस वक्त उसके दिमाग में कई तरह के सवाल उमड़ रहे थे की चौथी बार है जब अदृश्य शक्ति ने मुझे लगातार चौथी बार पहाड़ और आग को दिया हुआ है विक्रांत को अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम में काफी यकीन था वास्तव में अगर उसके पास अदृश्य शक्ति का सपोर्ट ना होता तो फिर उसे ये पता ही नहीं चलता की ये मर्डर केस इंस्पेक्टर अशोकन से रिलेटेड है लेकिन अब तो इंस्पेक्टर अशोकन खुद अपनी गलती स्वीकार कर चुके ऐसे में विक्रांत को ताजुब हो रहा था कि आखिर अब क्यों अदृश्य शक्ति की तरफ से उसे पहाड़ और आग कोडवट दिया गया था आग कोडवट का मतलब फ्रेंड से था बड़े ध्यान से सब कुछ समझने के बाद विक्रांत को समझ आया कि पहाड़ शब्द कोडवट के तौर पर मिलने से कोई परेशानी नहीं है पहले जब फिल्म क्रू वाले मर्डर केस आरोप काम करते वक्त विक्रांत को पहाड़ कोडवट मिलता था तो उसके अगले दिन उसे केस में कुछ न कुछ प्रोग्रेस जरूर मिलती थी ऐसे में अब अगर विक्रांत को पहाड़ कोडवर्ड मिला हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उसे अब इस ओल्ड लाइटहाउस के मर्डर केस में भी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जरूर मिलने वाली है हालांकि इस वक्त विक्रांत को आग कोडवर्ड क्यों मिला हुआ था ये उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या मेरे फिर से नए दोस्त बनने वाले हैं या अभी भी दोस्त का मतलब अशोकन से ही है कहीं ऐसा तो नहीं है कि अशोकन ने अभी तक कुछ छुपा रखा है विक्रांत बहुत थका हुआ था लेकिन अब नए दिन का कोटवर्ट जानने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन कुछ देर तक इसके बारे में सोचने के बाद उसने अपने डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन को चेक किया लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके टास्क का लोकेशन भी बहुत कन्फ्यूजिंग था उसका अगले दिन का डुप्लीकेट टास्क यहाँ से तकरीबन पाँच सौ किलोमीटर की दूरी पर होने वाला था और ये डुप्लीकेट टास्क त्रिवेंद्रम शहर में नहीं था और भी ताजुब की बात यह थी कि यह डुप्लीकेट टास्क रात को तकरीबन आठ बजकर पंद्रह मिनट पर होने वाला था भगवान, अब ये क्या बवाल है ये डुप्लीकेट टास्क आखिर यहाँ से 500 किलोमीटर दूर पर क्यों होने वाला है कहीं कोई नया क्राइम तो नहीं होने वाला है लेकिन गजब का है दिन सोचो जरा ये कैसी दीवानगी अचानक से विक्रांत का फोन बज उठा क्यूँकी विक्रांत इस वक्त काफी गहरे ख्याल में डूबा हुआ था ऐसे में जब अचानक से उसका फोन बजना शुरू हुआ तो फिर वो बिल्कुल से चौक उठा वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया और उसने तुरंत ही फोन उठाकर देखा तो उसके स्क्रीन पर किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा था ये कौन है विक्रांत ने अपनी घड़ी में देखा इस वक्त रात के तीन बज रहे थे आखिर इस वक्त कौन कॉल कर सकता है अब विक्रांत को पछतावा हो रहा था कि आखिर उसने क्यों अगले दिन के कोडवर्ड को खोला उसे एहसास हो रहा था की वाकई में इतनी रात को किसी का कॉल आना अच्छा संकेत नहीं है शायद कोई इमरजेंसी है तभी कोई इस वक्त कॉल कर रहा है फोन की घंटी काफी देर तक बसती रही और फिर अंत में विक्रांत ने बेमन से फोन उठा लिया हैलो कौन विक्रांत ने कहा मैंने सुना कि आपने बहुत बड़ा केस सॉल्व कर लिया है बधाई हो फोन की दूसरी तरफ से किसी औरत की सॉफ्ट सी आवाज सुनाई पड़ रही थी ये आवाज सुनकर तो विक्रांत अपने बेड से उछल पड़ा उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा नैना नैना तुम विक्रांत को उम्मीद भी नहीं थी कि नैना इस वक्त उसे कॉल कर सकती है जब से विक्रांत न्यूजीलैंड से लौटकर आया था तब से वो कई बार नैना से कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुका था लेकिन चूंकि नैना स्पेशल मिशन पर थी ऐसे में विक्रांत उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था